जहा दूसरा कोई कुछ बात कहे नैसा नहीं फिर कैसा ऐसा। दूसरा कोई भी कुछ भी बात कहे ऐसा है की ना ऐसा नहीं ऐसा तो इसके माने अपनी बात अहंकार अपने चित्र में चढ़ा हुआ है चाहे सही हो चाहे गलत हो वो आंधी तूफान की तरह मड़ रहा है उसके सामने किसी की कोई बात का जो है कोई टिक सकती उसके सामने किसी की बात तो ये इसे जब कोई किसी की बात नहीं मानता तो उसके माने में एक उसमें दम्भ है उसमें अहंकार है वही उसको विवश करता है कि इन सबको मान नहीं पाता है आगे देखिए एक बार गुरु ने बुलाई मोहिनी बहु भाती सिखाई शिव सेवा कर फलसत सोई अविल भगति राम पद हो राम शिव धाता नरतांवर कैतिकाता जािव अनुरागी द्रोह सुख भागी हरे हरे के हर कहूँ हरिसेवक गुरु कहऊ सुन खगनाथ हृदय ममदयू अध में विद्या पाई भयों कथा ही दूध पियाई मानी कुटिलक भाग्य पुजाती गुरु कर द्रोह कर दिन राती अति दयाल गुरु सल्पन क्रोधारुन पुन मोहिशावोधा जहिते नीच बराई पावा सुप्रथमी हतिताई न सा धूम अन संभव सुंई तेई बुझाऊ घन पदवी पाई रजमग परी निरादर रह सबकर पद प्रहार नित साई मरुतौड़ प्रथम तेई भरई पुनर्पनयन कीरीटनी परई सुन खगपति यस समुझ प्रसंगार बुझ नही करमकर संगा कवि कर को विधि मि यस नीति खल सन कलह न भल नहीं प्रीति उदासीन नित रही गुसाई खले परिहरी है आने की नहीं मैं खले हृदय कपट कहाई गुरुत मोही सुहाई परे परे एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम गुरु आए हूँ अभिमान ते उठ नहीं की न प्रणाम सो दयाल नहीं कहू कछू उ नोष लवलेश अत गुरु और मानता सही नहीं सके महेश राम चंद्र पवन अब इनके के जो इसमें शूद्र जन्म इनका जब हुआ तो उस समय दोनों बातें इनके जीवन में देखने में आती हैं एक तो इनमें अधमता भी है नीच है मलिनता है दोस्त दुर्गुण बने हैं कपट छम्ब है दम्ब आदि है ये दोस्त तो स्वाभाविक दोस्त बहुत लोगों में जीवन में होते हैं सुन हैं लेकिन अच्छाई भी है इनको अयोध्या में इनका वास हुआ ये कहीं कोई इनका पुण्य पहले कर रहा होगा उसे अयोध्या में जन्म हुआ वो पहले भी इन्होंने कहा अयोध्या में जन्म हुआ उस समय हमें पता नहीं था कि कैसे जब व्यक्ति के बहुत पुण्यों के जन्म पुण्य होते हैं तब अयोध्या में बास होता है उसका उत्तम फल होता है तो उसका फल आगे दिखाई देता है बाद में फिर इनके मन में शंकर जी के प्रति भक्ति भी आ गई उनकी उपासना करने लगे तो उपासना भी एक उत्तम कार्य है ये साधना करने लगे तो ये भी अच्छी बात हुई ये गुण एक प्रकार का है जो इनके दुर्गुणों को दूर करने में सहायक हुआ अयोध्या का जन्म भी इनके दुर्गुणों को दूर करने में सहायक हुआ शंकर जी की ये भक्ति करने लगे तो वो भी इनके दुर्गुणों को दूर करने में सहायक बना और फिर अयोध्या के जन्म के फलस्वरूप शंकर जी में भक्ति हुई और शंकर जी में जो भक्ति हुई उसके परिणामस्वरूप इनको गुरुवे मिल गए एक गुरु भी गुरु मिल गया जिसने कि इनको शंकर जी का मंत्र दे दिया तो मंत्र भी इन्होंने ले दिया उसका वो भी करने लगे तो ये भी अच्छाई इनके मन में आ गई मैंने इस प्रकार से इनके दोष दुर्गुणों को दूर करने का जो क्रम था वो धीरे धीरे चल रहा था अयोध्या का पास, शंकर जी की भक्ति विप्र का प्राप्त होना मंत्र का प्राप्त होना उस मंत्र का शंकर जी के मंत्र में जप कर मंदिर में बैठ करके जप करना ये उसके साथ साथ उसके साथ अच्छाइयां चल रही थी इनकी उनके कारण से ये सारे दोस्त लोगों आगे चल करके सब समाप्त भी एक दिन हो गए अगर कोई व्यक्ति को निरा प्रकार के अहंकार तो हो दम इत्यादि तो हो हा? लेकिन उसको कहीं न शंकर जी में भक्ति न विष्णु भगवान में भक्ति कहीं भक्ति रंच मात्र न हो गुरु भी उसे कोई प्राप्त न हो अब भले ही इनको ये विप्र गुरु मिले और वो तमाम उपदेश देते थे इनको भाते नहीं थे अच्छे नहीं लगते थे मन ही मन में उसमें कुपित होते रहते थे लेकिन फिर भी गुरु तो थे ही थे और जो कुछ वो बोलते थे ऐसा नहीं था कि उनके चित्र के ऊपर प्रभाव न पड़ता हो ऊपर ऊपर से चाहे तक लोग तो इनको तो आता रहे कुछ भी करते रहें लेकिन मनोविज्ञान यही कहता है कि जब इस मार्ग पर अध्यात्म मार्ग पर कोई चलता है और गुरु जैसे शिक्षा दे रहा है उपासना कर रहा है तो उसका अपना प्रभाव तो चल ही रहा है भीतर ही भीतर उसका जो है वो अव्यस्त रूप से अज्ञात रूप से उसके अंदर उसका अपना प्रभाव होता रहता है जैसे कोई दवा खाए तो पेट में पहुंच करके दवा अपना भीतर ही भीतर भीतर, ही भीतर कुछ कुछ अपना कार्य करना शुरू कर देती है रोगी भली गए हर हाँ दवा से कोई फायदा नहीं दवा से कोई फायदा नहीं लेकिन दवा से फायदा जब दस पांच दिन में होगा तब होगा लेकिन दवा अपना काम शुरू कर कर दिया उसने पहुंच करके उधर में वो अपना प्रभाव दिखाने लगती है अपनी लगता उसका प्रभाव कार्य करने लगता है ऐसी करके ये औषधि है ये भवरोग की औषधि ये काम कर रही है इनके अंदर धीरे धीरे करके इनका सुधार होता जाता है लेकिन समय लगता है तब इनमें सुधार होता है इसलिए कहते हैं कि एक बार क्या हुआ एक बार गुरु लीन बुलाई एक बार इसी प्रकार वो शिक्षा बार बार दिया करते थे गुरु तो एक बार गुरु ने बुलाया तो उनके पास करते रहते हैं, मन नीत मन इस प्रकार के क्या ठीक है क्या गलत है क्या भला है क्या बुरा है ये सब समझाना था तो वो सब उन्होंने इस प्रकार से बुला करके समझाई क्या नीति समझाई अब आगे उसका विस्तार बता देते हैं अब जो कुछ उन्होंने शिक्षा दी सब शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सामने एकदम से चौपाईबद्ध करके रख देते हैं कहते हैं शिव सेवा कर फल सुत सोई ऐसे गुरु नाम शुरू क्या हे सुत शंकर जी की सेवा का क्या फल है कि यही फल है कि अविरल भगत राम पद होई कि हो भगवान के चरणों में भगवान राम के चरणों में भक्ति हो जाए विष्णु भगवान के भक्त हो जाओ राम के भक्त हो जाओ कृष्ण के भक्त हो जाओ ये अंत में होना ही है यही उनके चरणों की अभिनम भक्ति प्राप्त हो जाए माने निरंतर भक्ति बनी रहे अटूट भक्ति हो जाए ये शंकर जी की सेवा का फल है अब ये सिद्धांत गोस्वामी जी बालकांड से जैसे चले उसी के अनुसार है शंकर जी कहते हैं कि देखो व्यक्ति के जीवन में पहले श्रद्धा होनी चाहिए फिर विश्वास होने चाहिए फिर परमात्मा की का ज्ञान होना चाहिए फिर परमात्मा के, के प्रति प्रेम होना चाहिए यह क्रम चलेगा श्रद्धा होगी पहले तो व्यक्ति गुरु की बात को मानेगा शास्त्र की बात को मानेगा तो पहले श्रद्धा चाहिए बिना श्रद्धा के न शास्त्रों को पढ़ेगा और न गुरु की बात को सुनेगा श्रद्धा तो मानव प्रवेश द्वार है बिना श्रद्धा के धर्म का आचरण भी व्यक्ति नहीं कर सकता क्या धर्म है क्या अधर्म है बिना श्रद्धा के जान नहीं सकता जब श्रद्धा उत्पन्न होती तब पता चलता है कि अधर्म का ये फल है धर्म का ये फल है इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए आगे की भी जो साधना जितनी भी है वो सब है ये परमार्थ है सब जो कुछ ज्ञान है वो सब श्रद्धा के बल पर ही प्राप्त होता है श्रद्धा बिना धर्म नहीं भाई बिना श्रद्धा के धर्म का भी नहीं होता तो आगे फिर श्रद्धा जब होती है शास्त्र का अध्ययन करता है तो शास्त्रों में परमात्मा का निरूपण है कि परमात्मा क्या है परमात्मा का ज्ञान फिर होता है तो जो परमात्मा का जिस जो जो परमात्मा का ज्ञान हुआ तो वो फिर परमात्मा का विश्वास उत्पन्न कराता है तो शास्त्र का अध्ययन शास्त्र का श्रवण करने वाले व्यक्तियों को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और जो ये ज्ञान होगा उसी के साथ साथ परमात्मा में विश्वास भी उत्पन्न होगा तो जब परमात्मा में विश्वास होगा तब व्यक्ति परमात्मा का निरंतर चिंतन करेगा ध्यान करेगा उपासना करेगा ये सब आएगा विश्वास होने पर होता है अगर कोई विश्वास नहीं है कहें कि भगवान का नाम जपो हाँ तो कैसे जपे विश्वास होगा नहीं भीतर से तो ऊपर से मान लो कहने में डाटे डटे बैठ भी जाए और मालाए घुमाने भी लगे तो देखेगा कितनी देर तक वो देख तो नहीं रहा देख तो नहीं रहा जहाँ वो चला गया सब माला कहें बेटर पर बैठ गए क्योंकि श्रद्धा तो है नहीं जो हो जो श्रद्धा तब व्यक्ति अपने आप करेगा अपने इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा जो जब परमात्मा में विश्वास हो गया परमात्मा है परमात्मा में विश्वास हो श्रद्धा हो तब फिर वो आगे वो हो, उसके आगे आध्यात्मिक साधना आगे चलेगी <coughs> तो यहाँ पे जब ये, ये ज़िये ज़िये कहते हैं शंकर जी की भक्ति का तात्पर्य क्या है कहते हैं कि सेवा कर शिवसेवा सेवा क्या हुई शास्त्रों का श्रवण करके परमात्मा का स्वरूप क्या है उसको जानना ही सेवा है जैसे रामचरित है इसको सुने गीता है उसको सुने और सुने फिर उसमें देखें कि परमात्मा का स्वरूप क्या बताया गया है <coughs> कैसे परमात्मा उसके क्या लक्षण है क्या धर्म है जैसे जैसे और वो समझ में आने लगे बुद्धि स्वीकार करने लगे अगर बुद्धि शास्त्र में बताए हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेती है तो विश्वास है अगर शास्त्रों में कुछ भी लिखा रहे लेकिन बुद्धि हमारे परमात्मा को स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाती इसके माना भी विश्वास जागृत नहीं हुआ तो जब विश्वास जागृत हो जाएगा तब क्या कहते हैं शिव सेवा कर फल सु फल क्या हुआ अविरल भगत राम रामपद हुई बस उसके बाद भगवान के चरणों में अविरल भक्त हो जाएगी मसीदा तो सिद्धांत जब तक भगवान में विश्वास नहीं तब तक भगवान में प्रेम कैसे हो इसलिए कहते हैं कि ये ये सब नीति उन्होंने हमको समझाई इस प्रकार क्रम क्रम से सब बात बोले। कहते हैं अब उनको आगे इसी बात का एक एक सूत्र में तो बता दिया मूल सिद्धांत तो उन्होंने समझाया और उसको भजन करना तो सारा संसार भगवान का भजन करता बड़े बड़े देवता त्रिदेव में से जो शंकर जी है और जो जो ब्रह्मा जी है ये भी भगवान का भजन करते हैं उसी नारायण का परब्रह्म परमात्मा का भजन ये भी करते हैं रामयी भजें तात हे तात रामी भजें शिव और धाता धाता मन विधाता ब्रह्मा जी ये दोनों ही उनका भजन करते हैं और नर पावन के बाता और फिर साधारण मनुष्य की गिनती का जब देवताओं और त्रिदेवों में से मुख्य जो है वो ही नारायण का परब्रह्म परमात्मा का भजन कर रहे हैं उनका ध्यान कर रहे हैं तो मनुष्य को तो मानो वो करना ही चाहिए मनुष्य की सामर्थ्य कितनी कहां गति उसकी है इसलिए इस प्रकार से समझाया उन्होंने और जाास चरण अज शिव अनुरागी ता अभागी और फिर ये देखो कि जिसके की अज और शिव अज मने ब्रह्मा जी शिव मन शंकर जी जिनके चरणों में अनुरागी हैं मन के जिनके के जिनका के प्रेम रखने वाले हैं जिनके चरणों में प्रेम शंकर जी का भी है जिनके चरणों में ब्रह्मा जी का भी प्रेम है ऐसे नारायण पर परमात्मा उनसे कोई द्रोह करे ताश द्रोह सुख चाह अभागी उनसे द्रोह करना तो दुर्भाग्य की बात है कि तुम तुम तुम तुम चाह चाह से से कह कर मैं चाहते चाहते हो तुम सुख चाहते हो हो माने सुख और लेकिन उस परमात्मा से तुम करते हो, ये तुम्हारे दुर्भाग्य की बात है तुम अभागी हो इस बात दुर्भाग्य कह कर के उसको सावधान किया कि देखो ये ऐसा मत करो माने उस परम ब्रह्म परमात्मा में प्रेम तुम भी रखो जैसे तुम्हारे पूज्य है भगवान शंकर जी और शंकर जी के पूज्य जो नारायण पर ब्रह्म परमात्मा है उनमें तुम द्रोह करोगे तो ये तो महामुक्ता की बात है दुर्भाग्य की बात है और तुम चाहोगे जीवन में कभी तुमको सुख इसमें हो जाए तो होने वाला नहीं तुमको ये सब शिक्षा उन्होंने दी इस प्रकार अब इसका फल क्या हुआ इनके ऊपर कहते हैं हर, हर सेवक गुरु कहे ऊ कहते शंकर जी को उनको विष्णु भगवान का सेवन बता दिया उन्होंने गुरु ने सुने खगनाथ हृदय ममदय ये बात सुन के हे खगनाथ के मने हे गुरु गुरु की ये बात सुन के हमारा हृदय देने आग लग गई जलने लगा है ऐसी बात है गुरु ने। अभी हो सकता है कि गुरु के सामने बेचारे बोल ना पाए हों तो अपना गला दबाए जीत दबाए बैठे रहे हो <coughs> लेकिन इनका हृदय जली रहा भीतरे भीतर महाक्रोध उनके आज बबूला हो रहे थे भीतर ऐसी शिक्षा देते हैं ऐसी बातें बोलते हैं हमारे शंकर जी सबसे श्रेष्ठ हैं सबसे महान हैं और उनको कहते हैं कि ये भगवान नारायण के विष्णु के भक्त हैं ऐसी बातें बोलते हैं देखो ये अपने मन में जो है वो क्रोध कर रहे हैं तो अधम जाति में विद्या पाए और भयों जथाही दूध पे आए कहते मैं अधम जाति का जाति के माने सुद्र उसका <coughs> शंकर <coughs> उस जी की भक्ति कर रहे थे उसी को विद्या समझो अपने शास्त्र विद्या उपासना को भी कहते हैं इसलिए यदि अर्थ लग सकता है कि शंकर जी की उपासना कर रहे थे उसी को विद्या बोल रहे हैं शंकर जी की उपासना इन्होंने की लेकिन अधम जाति और मैं विद्या पाए और भयं यथाही दूध पे आए और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे कि सर्ग को दूध पिलाओ वही कथा हो सांप को दूध पिलाने के माने सांप को जब दूध पिलाएंगे तो सांप का कोई ऐसा थोड़ा विष्क घट जाएगा वो तो सांप दूध पी करके और भी विषैला बनेगा वैसे दूध सात्विक भोजन है वो कमगो को दूर करने वाला है लेकिन अब सर्फ अगर उसी दूध को पिएगा तो वहाँ जाकर के वो विषैले दूध जो है विष को बढ़ाने वाला बनेगा ये दिखाते देखो कहते यद्यपि दूध बड़ा अच्छा भोजन है ऐसा नहीं कि वो विषैला हो और कोई व्यक्ति जो सांप के स्थान में कोई दूसरा दूध पिए तो कोई उसके अंदर विष थोड़ी पैदा होगा उसके लिए तो वो दूध कल्याणकारी होगा लेकिन सर्प एक ऐसा पशु कीड़ा जिसको कि अगर वो दूध पिएगा तो उसका सर्प और बढ़ेगा तो ऐसे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में पहले ही से बिकार हैं दोष दुर्गुण हैं, तो ये विद्या पा करके उसके बिकार दुर्गुण और बढ़ते हैं। पहले तो व्यक्ति दु, अगर दुर्गुण होंगे तो उन दुर्गुणों के कारण अपने आसपास के लोगों से बैर भाव करेगा झगड़ा के साथ भी करेगा शांति भी रखेगा हा आय करेगा लेकिन अगर उसको कहीं ज्ञान प्राप्त हो गया शास्त्रों को उसने कहीं पढ़ लिया कहीं सुन लिया तो वो सब शास्त्र उसकी बुद्धि में मलिन बुद्धि में पहुंच करके वो भी उसके अंदर मलिन मलिन हो जाते हैं और मलिन होगा तब वो शास्त्र रचयिताओं की निंदा करने लगेगा शास्त्रों को उपदेश देने वालों की निंदा करने लगेगा इतना उसमें सामर्थ्य आ जाएगी पहले उन लोगों की पहुंच वहां तक तो उसकी पहुंच नहीं थी लेकिन जब शास्त्र को सुना तो शास्त्रों की और शास्त्र की रचयिताओं की और शास्त्र के उपदेश देने की उनके उनकी निंदा करने की हिम्मत कर बैठेगा ये मैने विष का बढ़ना है ये विष तो पहले ही था लेकिन अब विष बढ़ करके इतना व्यापक तो अपने दुर्गो को इस प्रकार बताते है ये, ये सब थे मानी मैंने अभिमानी मुझे अभिमान तो था ही बहुत और फिर मैं कुटिल था और फिर कुभाग्य मेरे भाग्य भी बहुत उस समय दुर्भाग्य था पाप उदय हुए थे कु जाती और जात भी अच्छी नहीं थी नीचे जात का मैं था कुजाती था गुरु कर द्रोह कर उन दिन राति और मैं दिन रात गुरु से द्रोह रखता था द्रोह रखने माने कि आप देखो विप्रे ने इस प्रकार से समझाया बहुत अच्छी नीति बताई लेकिन फिर भी इनके मन में वो सुनकर के जलन पैदा हुई यही द्रोह था तो ये द्रोह भाव मैंने जो गुरु का विरोध करे और गुरु से द्रोह रखे उसकी क्या गति होगी उसका परिणाम जो है उसको दुष्परिणाम से भुगना पड़ेगा तो यही बात हुई आगे चल करके कागम के सामने भी वही दुर्गति सामने पर आती है तो अति दयालु गुरु स्वर्प न क्रोधा कहते हैं गुरु तो जो है वो हो बड़े ही दयालु स्वभाव के थे स्वर्प न क्रोधा जरा भी उनको क्रोध नहीं था क्रोध के माने ये कि गुरु जो है वो शांतिपूर्वक समझाते रहते थे और दया भाव से प्रेम प्रेमपूर्वक जैसे तात इत्यादि थे थे तात। तात तो क्रोध, क्रोध, तो क्रोध इसलिए नहीं करते थे कि इसको कोई हानि हो माने पढ़ाते लिखाते जैसे कि कोई मास्टर है माता पिता है अपने पुत्रों के ऊपर क्रोध करते हैं तो वो क्रोध क्रोध नहीं है वो तो उसके हित के लिए ही है भलाई के लिए ही बात बोलते उसको कोई उसकी बुराई के लिए नहीं बोलते हैं इसलिए जो है उनको ये कहते हैं काकोषण को समझ में आया कि अब तो हम ये समझ में आता है उस समय उनको हमारे लिए कोई क्रोध नहीं था हमसे कोई बैर नहीं था द्वेष हमसे नहीं था और हमारे साथ जो है उनको दया भाव ही था बहुत तो अच्छी बातें सब समझाते रहे और पुनः पुनमो ही सिखाओ बार बार सुंदर ज्ञान ही हमको देते रहे सच ही हमको देते रहे और चही नीचे बड़ाई पावा लेकिन कहते नीचे व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है नीचे व्यक्ति जिससे बढ़ाई पाता है सो प्रथम ही हथिता तो उसका सबसे पहले काम होता है यही कि बस उसी को हकी माने मार करके प्रथम ही हथिता उसका नाश कर जिससे बढ़ाई प्राप्त अब ये देखो नीचे व्यक्ति क्या समझता है कि इसने हमको मान नीचे व्यक्ति को कोई धन संपत्ति दे दे तो जो देगा पहले उसी का नाश करेगा इसलिए नाश करेगा कहीं ऐसा ना हो आगे दूसरे लोगों से कह दे कि मैंने इसको इतना धन दिया तब तो तक तो तो हमारी बदनामी होगी कहेंगे कि देखो ये इतने धनी हो गए इनके पास इतना हो गया तो दूसरे व्यक्ति ने इतना कर दिया कोई व्यक्ति निची व्यक्ति को पढ़ा लिखा दे अगर वो कुटिल स्वभाव का होगा तो पहले सोचेगा जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया पहले इसी की गर्दन साफ कर दो तो फिर क्या होगा आगे कहने वाला कोई ये नहीं रहेगा कि मैंने इसको पढ़ाया मैंने इसको लिखाया तभी इतना वाला हुआ तब इसको समझदार इतना उसको पहले साफ करो मारो उसको ऐसे उपदेश देने वाले शिक्षा देने वाले धर्म की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले होंगे तो व्यक्ति जब को जब, जब उसको जहां उसका वो ज्ञान विषाक्त बनेगा तो वो विष परिणाम उसका क्या होगा जो अपने गुरु शिक्षा देने वाले पहले उसी की निंदा करना शुरू करोगे अरे तो बिल्कुल मूर्ख पर हम बिल्कुल ना समझो तुम कुछ नहीं जानते हो प्राप्त किया और गुरु की बात नहीं। क्या जाने उसको वो तो कुछ नहीं है मुझे अपने आप मैंने अध्ययन किया मैंने सीखा था मैंने जाना इस प्रकार से अहंकार किसी इस प्रकार से भूलेगा ये नीच व्यक्तियों के लक्षण है सो ये बता दिए उन्होंने की जीते नीच बलाई पावा सो प्रथम ही हथिता और धूम अनल संभव सुनो भाई अब दो उदाहरण देते हैं एक धूम्र का और दूसरा धूल का तो धूम्र किस प्रकार से देखो यही कार्य करती है तो उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि तात्पर्य का क्या था धूम अनल संभव धुआं ही आकर चल करके अनल से संभव माने आग से धुआं पैदा होता है लेकिन बाद में तेई बुझाव घन पदवी पाई लेकिन जहाँ वो धुआं बादल बन गया और बादल बन जब बरसा तो बरसेगा तो क्या होगा उस पानी का प्रभाव अग्नि पर क्या पड़ेगा आग को बुझा देगा जिस आग से धुआं उत्पन्न हुआ यहां धुआं और बादल को एक अर्थ में ले लिया या भाप समझ लो जैसे कि मान लो कि आग, आग से पहले भाप पैदा हुई भाप से बादल बना और बादल अगर बरसेगा तो क्या होगा आग को बुझाई देगा जिस अग्नि के सहायता से वो भाप बनकर के आकाश की इतनी ऊंचाई पर पहुंचा श्रेष्ठता को उसने प्राप्त कर लिया और वो क्या करेगा सबसे पहले आपको ही बुझाएगा। तो ये दुष्ट लोगों की महानता है दुष्ट लोग जब महान बनते हैं श्रेष्ठ बनते हैं तो उनकी श्रेष्ठता का प्रभाव यह होता है कि जिसके कारण से श्रेष्ठ बने हैं पहले उसी की निंदा करेंगे ये जड़ काटेंगे ये उसी को मारेंगे समाप्त करेंगे रास्ते से हटाएंगे ये होता कहता है और ये बात तो आप राजनीति के क्षेत्र में देखना चाहो तो बहुत साफ दिखाई देगी आपको वहाँ लोग हैं जहां जिनसे जिनके पीछे लग करके नेता बनते हैं आगे चल करके फिर उन्हीं की जड़ काट देते माने वो तो उनके लिए परम धर्म है अगर ऐसा न करें तो आगे बढ़ ही नहीं सकते कुटिलता इस प्रकार की ऐसा नहीं होगा कि उनको आगे रखें कि के इन्हीं के कारण से हमने सब सीखा इतने अपने महान बने तो उनको आदर भाव देते रहे करते रहे सो नहीं करेंगे ये सब इनके ये कुटिल नेताओं की साफ दिखाई देती इस प्रकार ऐसे अनल संभव भाई, और घन पदवी पाई परी निरादर धूल पड़ी हुई है रास्ते में धूल पड़ी हुई है सब लोग उस ऊपर पैर रखते हैं फटाफट पैर पड़ रखते जूता रखते चले जाते हैं तो उस धूल का निरादर होता है ये तो उसकी दुर्गति है लेकिन हुआ क्या की सबका प्रहार आई। लेकिन मरुत उला भाई। लेकिन उलाव भाई, उसने ने हवा चली, आंधी चली, आंधी तो धूल आकाश में उड़ती है तो हवा की सहायता से धूल आकाश में पहुंची मैंने अब उसके ऊपर कोई पैर नहीं रख सकता जब धूल आकाश में उड़ रही होगी तो पैरों की धूल से बाहर उसको छुटकारा उसका हो गया और श्रेष्ठता भी प्राप्त हो गई महानता ऊंची उठ गई धूल लेकिन ऊंची उठी हुई धूल क्या करेगी मरु उड़ाव प्रथम तेई भरा प्रथम तेई भरा तो पहले वो धूल उसने हवाई में भर जाती है हवाई को गंदा कर देती है पहले तो हवाई को खराब करेगी और उसके बाद में दूसरा काम क्या करेगी पुण्य की पराई। जिसे राजा लोग हैं सबसे श्रेष्ठ पुरुष देश में है राजा है तो उसके भी उसके भी मुकुट में जा करके छपके की जाकर के उसकी आंखों में पड़ेगी जा करके मन उनको भी हान पहुंचावेगी जा करके तब तो अब देखते ये धूल हो श्रेष्ठता पा करके ऐसा नहीं कि दूसरे को उपकार करे भलाई करे कुछ सुसो नहीं करेगी ये धूल दूसरे को हानि पहुंचाएगी जिस वायु ने धूल को ऊपर उठाया उसी धूल को वायु को ही मलिन कर देगी राजा तक लोगों के मुकुर को मैला कर देगी उनकी आंखों में किरकिरी पैदा कर देगी तब तो ये सब ऐसी श्रेष्ठता किस काम की ऐसी महानता किस काम की नीचे महान बनता है और उसकी महानता ऐसी होती है कि जब दूसरों को हानि करने वाली हो और जिसने हित कल्याण किया उसी का विनाश करने वाली हो तो ये, तब ये नीच व्यक्तियों का लक्षण इस प्रकार का होता रहता है इस प्रकार से ये कहते हैं तुम तो, तो सुन खुझ प्रसंगा और नहीं कर अधम कर संगा बस कहते हैं देखो जो समझदार व्यक्ति है इसलिए नीचे लोगों के चक्कर में पड़ते ही नहीं उनसे दूर ही रहते हैं अपने सुनुखा के पति अब ये मानो काकुश समझाते हैं, माने क्या करते हैं? अस समझ प्रसंगा, इस प्रसंग को समझते हैं समझते हैं कि नीच आगे चल करके क्या परिणाम करने वाले हैं, उसे क्या भलाई होने वाली है क्या बुराई होने वाली है जो समझते हैं वो लोग पहले से सावधान रहते हैं अनुभवी लोग हैं बुद्ध माना जानकार जो है इस बात के वो इन नीच लोगों के पास ही नहीं खड़े होते कहते हैं बुध नहीं करें अधम कर संगा अब हम लोगों का साथ नहीं करते अब हम लोगों का साथ करेंगे तो उनके कारण से उनको भी हानि उठानी पड़ेगी उनसे दूर रहते हैं लेकिन अब देखो साथ में जहाँ साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं और जिनके में दया भाव इनके हृदय में है तो उनको तो ये लगे कि भाई ये नीच है तो नीच है अब इसका उद्धार होना चाहिए तो इनको जहाँ कृपा भाव दया भाव आएगा तो वो अब भले ही अपनी हानि उठानी पड़े उनको लेकिन फिर भी उनकी सहायता करते हैं ये महान पुरुषों का लक्षण इस प्रकार के जैसे नारद की कथा में देखते हैं तो भगवान नारद के अभिमान को दूर करने के लिए ये हैं, उस सोमोहिनी के स्वयंवर इत्यादि की सब नाटक रचा जाता है भगवान जानते भी हैं कि नारद के इस प्रकार से करने से नारद का उपचार तो हो जाएगा लेकिन उसका परिणाम क्या होगा कि अपने आप को देखेंगे कि जी ने फिर जो है भगवान को साप दे दिया उस साप को भगवान ने स्वीकार किया हुँ? और जानते हो तो वो को धारण भी किया स्वीकार भी किया उनको लेकिन उस साप के डर के कारण से भगवान कहें कि कौन नारद के चक्कर में पड़े अभिमान हो गया जाने दो उनको हा? अपने आपल फल भोगे ऐसे नहीं बोलते वे फिर उनके कारण से नारद का साप भी स्वीकार करते हैं और नारद कहते भी हैं कि भगवान ये साफ हमने आपको दे दिया ये हम विड्रॉ करते हैं हम नहीं चाहते आपको इस प्रकार का साप हो तो भगवान कहते नहीं नहीं ये भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता एक बार साप दे दो फिर उसके बाद विड्रा कर वो तो जो तुमने दे दिया, दे दिया हम इसे स्वीकार करते हैं ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा उसी प्रकार तब तो भगवान ने उस प्रकार से अब ये एक उदाहरण इस प्रकार का है कि संत पुरुष महापुरुष जो लोग हैं वो इसी प्रकार से नीच व्यक्तियों के ऐसा नहीं जैसे इसमें लाइन चौपाई बता दी इसमें दो प्रकार बुद्ध के माने वो है जो समझदार व्यक्ति हैं, जो अपनी हानि नहीं उठाना चाहते अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं वो समझदार व्यक्ति दूर रहते हैं लेकिन इन बुद्धिमान व्यक्तियों से ज्यादा संत लोग इनसे भी श्रेष्ठ है वे लोग तो उनके तो स्वभाव जैसा भगवान का स्वभाव तैसा तो उनका स्वभाव जैसे भगवान अपना अहित समझते हुए भी दूसरे की सहायता करते हैं ऐसे ही संत लोग दूसरे को समझते हुए कि इनके द्वारा इनके कारण से हमारा हित होगा नुकसान होगा तो भी वो उसके ऊपर दया भाव करते हैं और उसको उसको उद्धार करने के लिए कोशिश करते है उसको तो कभी कोविड गावही समीति तो कहते हैं इसलिए कभी कोविद मन जो विद्वान बुद्धिमान लोग हैं वो सब क्या कहते हैं खलसन सन कलह न भल नहीं प्रीति की जो दुष्ट लोग हैं उनसे न तो कलह करना अच्छा है न प्रीति करना अच्छा है न लड़ाई करो झगड़ा करो और उनसे प्रेमी रखो दोनों प्रकार से दूर रखो दुष्टों से दूर रहो ये नीति प्रकार की है ये नीति की बात उदासीन नित रहिए गुसाई खल परिहरी स्वाने की नाई कहते हैं दुष्टों से उदासीन रहो उदा उदासीन रहो कि मैंने न इनकी भलाई में पढ़ो न बुराई में पढ़ो न इनसे मित्रता करो नित करो इनके चक्कर में ही नहीं पढ़ो बस उनसे ऐसे दूर रहो जैसे कुत्ते से दूर आ जाता है कहते हैं कुत्ते को जब जानो को कुत्ते के पास जाएंगे काटने ले तो दूर रहते हैं उनसे और उसके कुत्ते के पीछे डंडा लेकर के नहीं पड़ते अपने आप को बचाए रहते हैं ऐसे इन से अपने आप दूर रहो इनको कुत्ता समझो मैं मैं खाली हृदय कपट कि का व्यक्ति में भरी हुई थी और गुरु गुरु नहीं आई, गुर ने इतनी अच्छी शिक्षा दी लेकिन मुझे वो शिक्षा कुछ अच्छी नहीं लगी वही बात कुटिलता का भाव उस समय भी था एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम एक बार ऐसा हुआ शंकर जी के मंदिर में वही जो मंत्रों ने दिया था तो मैं जप रहा था